or रखा जाता है नियमों के विषय में थोड़ा सा परीक्षण है ब्रह्मचारी अपना अपना परीक्षण बताएंगे कि कौन कौन ब्रह्मचारी ज्ञानपूर्वक बुद्धिपूर्वक जानता हुआ असत्य भाषण करता है इस शोर से विश्वेष भी होते हैं ज्ञानपूर्वक एक अज्ञानपूर्वक असत्य भाषण हो जा रहा है बिजली खुली छोड़ दी किसी ने और उसको समझ नहीं रहा और उससे पूछा गया कि किसी ने छोड़ी उसने कहा कि मुझे पता नहीं वो भूल गया है साथ अज्ञानपूर्व असत्यवा जता है कि कुली मे छोड़ी है और तो दण्ड मिलेगा या बुरा लगेगा वो निषेध केता य स्पष्ट दृष्टान्त है करने के लिए कि ज्ञानपूर्वक बुद्धिपूर्वक विचार व्यक्ति ज अस्योलता स्थिति अज्ञानता असावधानी असत्य भाषण दूसरी स्थिति इच्छा करते हे भी अल्पज्ञता और से ऐसा प्रयोग हो जाता है। तो या प्रश्न है ज्ञानपूर्वक बुद्धिपूर्वके विश्लेशे अयिता प्रयोग कविता हाँ तो ये कहना चाहिए ज्ञानपूर्वक तो नहीं होता अज्ञानता पूर्वक हो जाता ये हाँ जी सत्य बोलते कभी बोलता नहीं कभी कोई ब्रह्मचारी से द्वेश भावना है इस दिन में वो ब्रह्मचारी पूछते हैं दूसरे ब्रह्मचरी कहा है जानते हुए भी कभी हादसे ऐसा करता है कहा से यह मेरे को पता सत्य वाजन हो गया ऐसत हो, हो गया तो पता तो था आपको संकेत दे दिया पता नहीं हाँ तो ऐसत हो गया वो संकेत से व्यवस्था क्यों करते हो तो मुख्यमंत्री लाभदायक है क्या है लाभदायक हैं हाँ तो फिर करते क्यों आप उस समय उसको ठीक मानता हूं उस समय हाँ तो इस, इसके दूर करने की स्थिति क्या है यह निधि दर्शन की न्यूनता है आपने ध्यान अवस्थित के पूरा विचार पूर्वक अंतिम निर्णय नहीं किया इसलिए यह होता है देखिए आपने अन्तिम निर्णय भी प्रकार से असत्य का प्रयोग घातक हानकारक बैठ करके कुद्धिम निसन निर्णय पक्ता तु प्रयोग बदल ज अवश लभदायकमानगे बोले पुष्टि तु बोलतानि इत तु कम् भगया सन्तोष क्या मन लेना बहु हगया बहु नी हु ये तुष्टि दोष और घर के व्यक्ति वहीं अभिमान आने लगता है जब आप ऐसी स्थिति में जाते हैं तो इन महान ऋषियों को पतंजली को ऋषि लाखों है उनको देखें। उनको, उनको देखते ही आपके मन में ये बात जट आएगी कि मेरा जीवन तो उनके जीवन से कितना नीचा है कल्पना करूं तो समझ में आए अभी क्या किया है जी अब फिर क्या देखेगा व्यक्ति वह ऋषि बन गया योगी बन गया परिपक्व गया फिर क्या देखेगा वो ईश्वर को देखेगा फिर ईश्वर को देखेगा तो सारा चौपट हो जाएगा क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता ये जानने वाला तो ये है इसके गुणों पर तो जी आत्मा जब वैसे देखा जाता है तो उसको अपने दोस्त टूटियां और अच्छी तरह देखते जाते हैं और ऊंची स्थिति को वो प्राप्त करने के लिए प्रयासशील रहता है हाँ जी अपने रवि जी बताएंगे कभी कभी अपरेक्षित बात बोलता हूँ जानता हूँ कि इसके बारे में मुझे पूरा पता नहीं है क्योंकि परीक्षा गुरु को जैसा निर्णय देखो ये एक प्रयोग है बात लिख कहे उ पूर्व परीक्षा अवश्यकर नियम बना लो कोई बात लिखेगे या बोलेगे तु पे परीक्षा केगे बोले इले आपणवाक्य सत्यं कुर्या इसलिए परीक्षा करके सत्य बोलना चाहिए क्या परीक्षा करके सत्य तो एक स्थिति तो यह थी ये सत्य भी है या फिर ये परीक्षा और एक इसके प्रयोग से हानि होगी या लाभ वहां झूठ भी बोलना यदि वहां अगला व्यक्ति बुरी बुद्धि वाला हो तो वहां अपने आप को संयम में रख रहना पड़ेगा दो भाग नहीं पहले तो सत्य भी है या नहीं है ये इनका प्रयोग का परिणाम दुखदायक या सुखदायक एक ये भाग है ठीक है तो परीक्षा करके बोलने का आप अभ्यास करिए बोलना ही नहीं बिना परीक्षा यही कहना अच्छा कि मुझे पता है अच्छा जब कभी हम प्रदेश जाते थे वहां तो उमात कभी तपोवन दूसरे जगर ज्ञानेश्वरजी विवेकजी वीरन्द्र जी, जी, विवेक जी ये रते की कोविकर्षण पढाते तु बाचीत चलते या दूसी जगर पेलि विवेकजी उत्तरयाते झटाझट जश्न पूजता झट उत्तरते बा खण्डित उत्तर देते खण्डित इन्होंने सोचाइए तो बड़ा खराब होने लगा तो इन्होंने उपाय ढूंढा ये इससे अच्छा तो यह बहुत है कि जब इनको जो बात समझ में नहीं आती तो ये झटके थे स्वामी जी मुझे उठा नहीं बस इससे पार हो जाते साहु <laughs> क्यों है? उसी समय ये उत्तर दे रहे मुझे पता नहीं पहले उत्तर दिया करते थे आए नहीं आए नहीं तो उत्तर दे रहे पीक्षा बोलने वास बहुख नियम नयमोन इता परीक्षा कि सूचना हानिकारको ये तु बाणी का विषय आगा बहार बोलना मासी बिना परीक्षा किलता रता का पकया भी बिना परीक्षा कि असत्य को सत्य सत्य सत्य मानता रहता है कुछ पकड़ में आ रही या नहीं आ रही वाणी का विषय तो आया बाहर का मन के स्तर पर जैसे एक ब्रह्मचारी है और वो दूसरे से वहां बातचीत कर रहा है और उसमें ले कि विषय आपने बिना परीक्षा कि मनमन बोला कुछ मन मन एकदम किया कि ये मेरे विषय बा जिनकी यिकी विषय थानो का बाचीत विषय न दूरवात और किया कि ऐे देशी बा का के एक निर्णय मे विषये बात मु बा समोने मनस निर्णय जषय जागा ऐता क्या धैर्य र पडता स्तर बिना परीक्षा कि सत्य सत्य असत्य मन कसत्य सत्यमानके ग्रहणकर्ता छोडता य मनसक ग्रहण त्याग दोनोन चलते रति मसर पशुद्ध बिना परीक्षा कि निर्णय व्यक्ति ग्रहणता त्याग कता ग्रहणता त्याग कता क्या क्या ज्ञान का ग्रहण अज्ञान का ग्रहण असत्य का ग्रहण सत्य का ग्रहण अशुद्ध उपासना का ग्रहण अशुद्ध उपासना का शुद्ध उपासना का त्याग है। क्या समझ में आया नहीं आया समझ है क्यों जी शुद्धांतु जी क्या समझ में आ रहा है, है? क्या समझ में आया बताओ उदाहरण को दो कोई उदाहरण में बात सफट होती है यह व्यक्ति पकड़ पाया है ज्ञान गलत है और हैर ज्ञान सह सही ग्रहण के क्या है, है क्यादाहरण सुन्दर शरीर दिखा ह बहु सुन्दर झट अ ज्ञाने कनुसार बहु शुद्ध है पवि विषय ग्रहण वस्तुत अशुद्ध शरीर मलमूत्र ये भर्या सुन्दर शरीर उस सुन्दर शरीर कोते बहु सुन्दर सुखदायक आदि है मिथ्या ज्ञान ज्ञाने षी मान्या संस्कार बन गणमा मिथ्या ज्ञान मिथ्या संस्कार बन गे संस्कारबारा याने कि शरीर शुद्धो मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संस्कार पड़ा पुनः पुनः उस मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करता रहेगा जब तक आप उसको सत्य ज्ञान से नहीं हटा देंगे मैंने कहा सत्य सत्यबोध जी और सोचने लगे देखो जी लगाया है अच्छा लग रहा है जी लगाया आपने कौन सी उपाधि प्राप्त की है कितने दर्शन वाले हाँ तो वही बहुत ये उपाधि प्राप्त की है सत्य बोध की बड़े अच्छे हैं तो ये सोचने के बहुत अच्छा कहा गया है बहुत अच्छी बात है मुझे ऐसा उपाधि दी है और मुझे मुझे जी लगा लगाया और फिर उसने कहा गया हो सकते वोट हां शेर जी देखो कितना बुरी तरह से बोला है कम से कम मीठा बोल देते आपने कहा वोट बोला हुआ है अब आपने माना यह है कि मेरे पास में सम्मानित शब्द लगाए गए तो बहुत अच्छा और कुछ अपमानित लगाए बहुत बुरा ये क्या अच्छी चीज है बुरी है योगी अभ्यासी के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए बुरी ऐसा नहीं सोचना चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कैसे सोचना चाहिए जी लगाने में बुरा मानना चाहिए और वो लगाने में ऐसे नहीं है वह सुख का अनुभव जी लगाने पर दुख का अनुभव नहीं बने जी, पर सुखते? नहीं नहीं, नहीं जी। तो आप आपकी इच्छा कौन सी है दोनों में दोन विद्यालया अव के स्थिति है वर्तमान इच्छा, है जी आप जी। तो इच्छा कम हो जी लगवावि अहं है कमो -कम है हा जि संदेश सुन जी इतनी जल्दी ली का पहले से बहुत कुछ करके आए आप तो हाँ <laughs> जी <से. laughs> अब ये सारी बेमसारी विपद है आप सफल हो गए इसका मतलब पहले इसे बहुत जल्दी की ना करके आए हो या वो चुटकला आपके ऊपर लागू होता है वो चुटकला सुना रहे देख देने क्या चुटकला था ओ। ये भाई एक बार की घटना है प्रारंभ में कभी कभी जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने भारत के और वो कई पागल खानी पागलों को देखने के लिए और एक पागल ने पूछ लिया आप कौन है उन्होंने कहा मैं जवाहरलाल नेहरू भारत देश का प्रधानमंत्री है तो उस पागल ने अनुमान लगाया ये नया नया पागल आया है यहां प्रवेश करवाने के लिए इनको पता नहीं हम भी ऐसे ही कहते थे पहले उन्होंने कहा हां मैं समझ गया हूं हम आए थे पहले पहले इस पागल खाने में जब हम भी यही कहते थे हम भारत के प्रधानमंत्री जो तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा <laughs> <laughs> तो भाई थोड़े दिनों में ठीक हो जाओगे कोई बात नहीं पर यदि है आपकी ऐसी स्थिति तो फिर ठीक होने का प्रसन्न सही हो इतनी ऊंची स्थिति आपकी है मान से ऊपर आप तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आपको ठीक हो जाओगे थोड़े दिनों में यह गड़बड़ है श्वर जी भी सोच रहे होंगे कि मुझसे भी पूछ लिया जाता है एक <laughs> <laughs> कई बार सबके बीच में <laughs> कि भाई ज्ञानेश्वर जी सोचेंगे मुझे पूछ ले तो अच्छा है मेरी ये कमी दूर होगी और मुझे वही उत्तर दूंगा और यदि लौक, लौकिक स्तर उनका प्रधान होगा तो ज्ञानेश्वर मुझे ना पूछे तो अच्छा है <laughs> सबके बीच मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे बीमार की इचारत दी ये ज्ञानेश्वर जी का परिश्रण होगा होगा ना ज्ञान जी दोनों बात आएंगी, वो पहले से मन बनाए मुझसे पूछे मैं बतलाऊं कि हां मेरी इच्छा रहती है ये तो सब के बीच में आएगा मैं इसे टक्कर रहूंगा जल्दी से जल्दी और दूसरे जो इनका स्तर नीचे की हो जा रहा है और तो अब वर्तमान में क्योंकि स्तर ऊंचा नहीं क्या रहता तो सोचेंगे ना ऊंचे तो जाए नहीं तो सबके बीच में कहेंगे देखो भाई ये तो जितने लंबे कागजेपट आते हैं इन्होंने ये दर्शनाचारी है ये उपाधियां प्राप्त की हैं कितना बड़ा काम करते हैं कोई इन मिटी बनुमान की इच्छा है तो झूठ बोलने की आदत हो तो कह रही नहीं जी अब तो अब तो मिट गई है <laughs> ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं और योगी बनने के लिए अपने आप को योगी बनाने के लिए इन स्थितियों में उसको बड़ा लंबा काल संघर्ष भयंकर पुरुषार करना ही पड़ता है केरे सुनने की बात नहीं जो लाज के जो ये झूठा शिष्टाचार चलता है कोई चलताक्ति महानी बनता तो हमारी प्रक्रिया हम काटक गए थे कि असत्य बोधने वा बोलेंगे बोलेगे परीक्षण कमी असत्य परीक्षण में कमी रहने के कारण सत्य भाषण होता है वो तो उसमें उस, उस परीक्षण को सतत जो है उपयोग में लाना चाहिए इसका उपाय यही है हाँ जी आज तो इस जी। परीक्षा से असत्य हो जाता है और कभी नहीं चलता है बोलना कुछ था कुछ और, और निकल गया वाक्य अथवा धैर्य की कमी से असत्य होता है मनमत बहुत अधिक होता है हाँ संजय जी बताएंगे बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक आप नहीं बोलते अपने ये सीमा यहां तक पार कर ली हाँ और जी अपने साधक जीवाषण ज्ञानपूर्वक होता है अच्छा इसमें कुछ कमी आई पहले से या उतना ही अच्छा ये तो कितने जल्दी पार कर ले गए आप लगभग ऐसा है अनुमान कुछ में संभावना है सुधांशु जी बोलेंगे थी तरी, थी तरी था था। था था। अभी आपका वो सार सार्थम सुनाइन दिया वाक्य <स्थिक्ष्थ> बोलना भी सीखना पड़ता है हाँ बोलो किसी के व्यवहार से कहीं दुखी हो जाए हम किया उत्पन्न हो गया कैसे हो जाए ज्ञानपूर्वक और जी अजी ज्ञानपूर्वक बात करते हैं ज्ञानपूर्वक बुराई मानते होंगे ये अच्छा पीछे उसकी अनुभूति होती है आज बहुत बुरा हुआ <laughs> बोलते कभी हो जाती है कई बात बोलते ब, बोलने के पीछे होती है आप पहले हो जाए तो चाणक्य नीति का वाक्य है ना बुराई करने के पीछे जो व्यक्ति को बुराई के प्रति उसकी घृणा स्थिति होती है इतनी बोलने बुराई करने से पहले हो जाए तो वो व्यक्ति बुराई कभी ना करे <laughs> बुराई करने से पहले व्यक्ति की उतनी घृणा हो जाए बुराई की तो बुराई न करे हाँ जी तो कब पार कर दोगे इसको कितने दिन कितने दिनों में छोड़ दोगे इस बार अब दूसरा प्रयोग है अहिंसा के संबंध में है अपने विश्वेश बोलेंगे की कभी इंद के साथ बातचीत करने में इस रूप में कभी यह क्रोध तो नहीं आता आ है। कितने दिनों में एक बार आता है तो कभी आलम में सामने आया अच्छा आप करता हूँ वाणी से करता हूँ अच्छा वाणी से करोध आता बोल देता हूँ अच्छा अच्छा पहले से सुधार हुआ नहीं पहले से सुधार हुआ कितना मेरे पर, परीक्षण में ऐसा लगता है तो बाहर तो बेहद आलमन हाँ यहाँ दुख कम होता इसलिए कम हुआ हो हाँ बाढ़ वाला तो बहुत अधिक था अब हुआ कम अब आपको कम दिखता होगा हाँ जी होता है अच्छे। तो उसको कम किया है कुछ आने के बाद कम हुआ यहाने में तो कम हो गया है और जी आप बोधन श्रीनिवास मानसिक रूप से मानसिक रूप से हो जाता है मानी तो मानी से आपने उसको जीत लिया कहना चाहिए यह कठिन परीक्षण है परीक्षा होगी तब पता चलेगा और इतने तक तो जीत ही और जी आशुतोष जी कभी दोस्त को लाउस्था आने पर वाणी में आता है मतलब हुआ तो में तो रहता है वाणी में संजय अच्छा अब वाणी से कुछ न्यूनता हुई है पहले की अपेक्षा यार वाणी से वाणी से होता होता है आपका। आगे आगे आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। बात है आपका बात जो अतः आत्मनिशकाल जन्म पाणि शेखर बता बते उसके अन्तर्गत नहीं देते के दोष दिन में हुआ, उसको नहीं बताते झूट बोल्या सायंकाला उसको बताया करें दंड आज जो दण्ड ले जाटनापूर्वक सत्यवाहिन कि बाना आत्क्षणे मदण्डना इ प्रकार क्रोध आने की सूचनाोध आयाण्डनाोष छूट गते अस्तेय के विषय हैं क्योंकि शरीर से वाणी से या मनसि अस्तेय का पथवास्तेय चोरी केले शारीरके विषय मे सोचेगे हा शारीरिक विषय मे आपय बोलेङ्गे कोवि चोराली जाति की किले बिना पूे लता हि पूे बिना इसके स्वामी जो पारी का जो स्वामी है उनसे पूछेगा वो उड़ा लेता हूं और उसके बाद देख देता हूं उनको कोई सूचना नहीं हैं? उठा लेता हूं तो उसको चोरी माना जाएगा या नहीं या कैसी स्थिति है मैं तो नहीं पूछ सक सकता एक तो ऐसा होता है अपने कमरे में है हम और सभी क्रह्मचारी उन्होंने आप्य सहमति ले की कि चीज भा न हो लेना बता और सहमति बायी चाे इ चीज लेना ची कि ची लेना सहमति आो क्यू समा अथवा सारे विद्यालय है भो कर्मचारी न हो चीतां लेदो बताोी न समझा जाता ऐा नियम बना चोरि सम् जाय न प्रस्ताव पारित योजना चोीरि सम् जायति विद्यालय मे कोविदी नीज कां ले बता ची कां लीति एता सि प्रयोगा हा चोरि प्रश्न प्रयोगो न मा हा नहीं करता। <स्थाँगा> नहीं करता। नहीं जी, ऐसा नहीं वक्तु हा जि श्रीनिवास हा तो मा सम्यक् कामीचीन हा जि संजयिङ्ग अपि ते पूजा चंद शिक्षा को भी याद रख लिया करो बोलते समय क्या कहता है जी माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेद लय समर्थम चे के पाठ का गुणा है ना तो ऐसे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा गया था उसको बोलने के लिए पढ़ा गया था हाँ जी चोरी है जी मान से बोल मिना पूछे प्रदर्शन के काम की नहीं हो आप जहां चोरी की स्थिति देखती हो वहां वहां तत्काल रोक जाओ एक चीज देने की इच्छा हुई यदि वो चोरी का क्षेत्र है तो वहीं के वहीं रुक जाओ कोई भी चीज चाहे उसमें कुछ हानि भी देखती है और नहीं चोरी का क्षेत्र है तो उसको ले जाओ हाँ जी आप अच्छा अचा मासना हा जि मासी हा संदेश हा मन म इच्छा जानी बा बाणि बोलना न मन म इच्छा कि भ अमृत बहु अगरा है इच्छा हि मन में दूसरे ची का ये चीन मु मिल भाई मुझे मिल जाए है दूसरे की चीज वो भी चोरी होगी मिल जाएगा तो मूल्य देकर दे के ले मूल्य देख लेंगे तो कोई प्रश्न इच्छा है मूल्य देकर लेने दे में इच्छा हुई और वो हमें चोरी नहीं मानी जाती वो ना मूल्य देकर लेने की बात करता वो, वो कहता मुझे प्राप्त मुझे प्राप्त हो जा ये मन में आती है बात कोई भी तरीका अपना करके प्राप्त मुझे दोगी दोगी दोगी। आप बोलो हाँ जी आप बोलो तो इसमें जहां शारीरिक तीन तरह के है ना जैसे कि हिंसा अहिंसा के विषय में आपने अहिंसा को ब्यास वाषे में इक्काशी प्रकार का बताया वो इक्यासी प्रकार की है ऐसी अहिंसा भी इसी प्रकार की इक्यासी प्रकार की हो जाएगी चोरी भी इक्यासी प्रकार की ऐसे सभी के सभी इक्यासी प्रकार के होते चले जाएंगे तो उस मन वाणी शरीर से होने वाले नियमों का भंग इक्यासी प्रकार का है उसको आपने छोड़ना है उसका परित्याग करना है यदि मन में इच्छा ये हो जाए कि इनके पास चीज है या ज्यादा चीज है और इनमें से मुझे ये भेंट करते हुए अच्छा है ये चोरी नहीं भी पात्र आप उसके आपुक है न न न न न न न न न न्यायपूर्क मागेगे न्यायपूर्वकं मागते अन्यायपूर्वको चोरी काये भिक्षुक भिक्षा दे वा व्यक्ति और अधिकारी भिक्षुक भिक्षा मागनेका इच्छा भिक्षा मा चोरी मा अन्यायपूर्वको इच्छा कोगे आप चो क्षेत्र अधिकारी तु है भिक्षा क्षेत्र गाड़ी बन बैठे और फिर रिक्शा मांगे जैसे एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ जाए और दोनों अच्छे नॉर्मल दो है और मित्र के पास उसने देखा दो तीन चार पांच बहुत अच्छे स्थिति है और उसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में है अब जो मनोमन बच्चा है कि इसके तो अधिक नहीं है एक मुझे शिक्षा से और मैं पात्र भी हूँ पात्र तो हम यू के तो करें नहीं तो पात्र ना और वैसे खराब व्यक्ति हो तो फिर पूर्वक हो जाएगी दोनों संबंध है वो वैसे लेने का पात्र नहीं है दोनों संबंध है देखे परिग्रह के बाद जी चोरी का क्षेत्र छूट जाने पर चोरी तो तो का माना जाएगा ना हाँ मतलब है, पात्र नहीं है पात्र नहीं है अन्यायपूर्वक अगर मान लो सोचता है तो अन्याय पूर्वक का जब प्रसंग आए चोरी तीनों के जो दोष होते हैं यमों का भंग होता है तो सार्वभौम महाभारत को दिमाग में रखते हुए प्रयोग करते चले जाते सारभौमा भारतमजाति देश काल समय अनुमान्ना सारभौमा ये दिमागमरे सतत प्रयास अब आप ये बताएंगे, बे आ या र क्या कष्ट, क्या है, विद्यालय में भोजन की वस्त्र की की दू कीर की पुस्तक की या कोई आ दुख दे रहा देहे आगन् आ बोल बोलो हा ऐे नीके भीच क्या का बेङ्गे विद्यालय हाँ ये कर पहले तो बहर घूम अच्छा अच्छा अच्छा ये दुख है हाँ ये समबा लगना भी तो दुख है ना ये दुख कहलाता है अच्छा इसको दूर करना भैया लगना चाहिए या नहीं कि इसको हम सुख को दूर के करते हैं कि उस में, में रहता था स्थिति मो का, अपने को खराब करने का और दुण दुण से गुणगुणस्य वा की स्थिति आजकल् मि संसारं रताोकटोक न दिखा या जोप धनका दिखा देता वो मुक्ति को देने वा मोक्ष का साधन बन्या संयम इोल मन पर वाणी पर संयम करता जाऊंगा उतना उतना मान बनते इस पर साक्षात्कार से पहुंच जाऊंगा इसलिए बन नहीं है यह मुफ्त को दिलाने वाली स्थिति है इसके बदल देने के अपन धन जो है आपका बदल जाएगा मुफ के लिए इसका का जो है धारण कर ले तो बंधन प्रति बिल्कुल नहीं किंतु उल्टा के इससे पाज मैं कभी न जाऊं ऐसी स्थिति अनुभव आने लगेगी ये स्थिति मेरी अति मुर्ग में बिगड़ा है ये है? आप, आप बार जाने अपि भूमी देखने की या प्रवचन अस्तु अस्तु अस्तु इमे रोक देते तु रोकना च यथा ना वो इच्छा होती है कितने तक सीमित है उसमें याद रखना चाहिए भी राग है दृष्टानुसर्वी के विषय भी दृष्ट से प्रति का चुनिया बैराग्य है फिर राग का ही स्वरूप ही ये जानना चाहिए ये राग बना रहेगा तो वैराग्य नाम की चीज नहीं आ पाएगी इसलिए दर्शन को विचार और व्यवहार के साथ जोड़ने के दर्शन का स्वरूप बताई आती है आप लागू कर देखो बता विक्ति लागो दृष्टुसर्विचि होना राग ये दृष्ट चम्बा तु दृष्ट अपि सुत अच्छा दृश्य आगीरखा तु ये रागशागे इशो दोष मानना चे दूसरा भाविसका ये है जिस व्यक्ति का स्तर इतना ऊंचा नहीं है इतना विवेक बैरा यह नहीं है जी उस व्यक्ति को क्या सोचना होता है कि ये वस्तुएं तो फिर भी देख ली जाएंगी और फिर ढूंढते हुए देख लेंगे उच्च समझेंगे तो दिखा देंगे कि यदि दे मेरा निर्णय देखने वाला निर्णय गलत है दिखाने वाला यदि इसको अच्छा समझे तो दिखा ही दे जैसा तुलना करते यदि हरे अध्यापक आचार्य आ दिखाई देते नहीं दिखाते मतलो एकी न समते य मेरा निर्णय गलत है उनका निर्णय ठीक निर्णय हटाया अने निर्णयि हाया सुनी जाती है। और आगे ने से तत्मोग इदं दे स इतनी इस तरी तो ये चीज जो है यहां रहे अपना निर्माण करना विद्या की योग की प्राप्ति ये तो मिलनी नहीं संसार में ये घूमने वाली चीज तो करोड़ों लोगों को मिलती है पर ये फ्रम विद्या योग दुनिया कहां मिलती है ऐसे सोचता है वो इन्हें सारी इच्छाओं को समाप्त करता है आता है कि भ स्वामी जी ये ज्ञानश्रति विवेकभूषणी स्त्रिप्तचारी बहु प्यते आसीत् प्यते आपणी पूजया था छिद्र बोला पूरे वो ना शब्दों को पूरा अक्षर जो है ना कट जाते हैं ये दोष हटेगा नहीं जब तक आप इसके ऊपर विशेष विजय नहीं करेंगे ये दोष इतने होता है ये भाषा ठीक मुझे ना ये दोष असावधानी से और आदत पड़ी हुई है ये बहुत भाव भाषा वाला भी भाव तो ये अंश तो है भाषा वाला तो हर रहे और रहते हुए ये असावधानी से बोलना अभ्यास पड़ा हुआ है ध्यान नहीं रखना वर्णों के ऊपर ये तो हटा सकते हैं आप उसको हटा देना जी। तो हाँ जी रवि ऐसा तो नहीं होता हाँ जी श्रीनिवास जी कभी परीक्षण चल है। अच्छा हाँ जी उसको लेकर प्रतीक होता है लेकिन उसमें समाधान पर संवेश हाँ जी साधन जी मुझे ऐसा लगता है की मुझे ज्यादा जा <laughs> ये बा आचारी कीकी ये है या ठीक है ये है तो आप है मेरे तो आचार्योकिणी काना मे वोद का जा मे कार्य मेडव समी आ हा जि शुद्धंशी आप बोलेंगे अच्छा निर्णय ऐसा हुआ नहीं कैसा करता है या तो हमारा प्रां, हाँ यह क्रांति है या तो भ्रम, भ्रम है या संशय है समाजाति की जम्मदारी का हाँ है। हाँ है हाँ हाँ अच्छा इसमें एक दो बात ध्यान देने के लिए दिख बहुत आवश्यक ये आज से क्यों पूछा जा रहा है ये अनिवार्य विचारधाराएं हैं इनसे बच के कोई व्यक्ति चल ही नहीं सकता और इन में ही जिसको चलना आता है वो अच्छा बन जाएगा जिसको इन में चलना नहीं जानता वो बुरा बनेगा साधारण व्यक्ति रह जाएगा महान व्यक्ति विशेष व्यक्ति नहीं बन सकता देखिए कैसे प्रभाव पड़ता इन चीजों का पहले वही दोष आचार्य जी या मैं किसी से प्यार कर रहे हूं वो किसी राग बस वो प्यार नहीं है वो यथा योग्य व्यवहार है क्या समझा वह आप में जे कर्मचारी में कई गुण है तीन है अच्छे से दूसरे में दो है तीसरे में एक ये दो नहीं है तो उसको तीन गुणों वाला कहा जाएगा और दो वाले को दो एक वाले को एक काम उसको ये लग सकता है कि देखो इसको कितना बड़ा माना जा रहा वह यथा योग्य व्यवहार तीन वाले को तीन गुणवाला ही कहा जाए वो न्याय है दो वाले को दो गुण वाला ही कहा जाए वो न्याय है वो है तो न्याय और वो मानता ही है कि देखो जी हमारे साथ पक्षपात हो गया है एक आई बात है जी तो वो बिना परीक्षा के और यथा योगी के में जानने के होता है दूसरी बात दूसरी बात जानने की है कि यदि किसी अध्यापक का राग टीनता है या उस कर्मचारी को अधिक सुविधा वो देते हुए दिखाई देते हैं ध्यान दे वहां पर पहले तो निर्णय मत करो बिना परीक्षा किए हम इस विषय को परीक्षा ही नहीं करते सब जो कुछ कर रहे वो कर, करें हमारा क्षेत्र का निर्णय करें और ये पक्षपात कर रहे हैं या नहीं हमने नहीं देखना इसको देखना ही नहीं छूना ही नहीं बंद कर दिया इस विचारधारा को नहीं छूना ही विचारधारा बाधक दूसरी बात वो गैर इतना थोड़ा बहुत किए बिना कहते हैं तो कोई निर्णय तो होना ही चाहिए कुछ ने कुछ। तो निर्णय करता है यदि उ कर्माचारी अधिक चा साधकी दो साधकी अधिक प्रयास का जा तु बहु अचि बा उन्नत इौभाग्य कीत हैको आचार्य जी इ आगे उान बने बहु अतः ऐल्लास कता सम्यक् दूसरे पक्ष में करता है इस बात को उर्षा कता मैत्री कर प्रेक्षाराम सुनाया जाता है सुख संपन्न व्यक्ति जिसे मित्रता रखो नहीं तो वह पैदा होगी सुख संपन्न है वो सुविधा संपन्न है ऐसा नहीं, नहीं करोगे तो सट उसका प्रयोग करते हैं है। मैत्री करुणामुदी तो प्रेक्षाराम का प्रयोग भूल गए हम ऐसा नहीं होने देंगे बहुत अच्छी बात है और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति याद समाज का नियम भी एकदम आसान आता है उन्नति वा उन्न उ मे उन्नति अस्था दूर व्यक्ति कानि बलकि की बा मौका लेगा मिलिगी राज्यो टोकेगा दल बना तीनचार पक्षे तीनच लडा झगडा वो राजनीति आनीति आग रेन ये सारे पिच्छू है एक व्यक्ति दृष्टान्त बनाया, कि भाई, एक दिन की बात को समझाने के लिए कि बिच्छों की पंक्ति जा रही थी तो उसने कहा कि तुम सरदार कौन सा है उनका अंगूली डुका के भेजे सरदार का पता चल जाएगा कौन जाए। सा है।, है।, है सारे सरदार ये सारे विद्यार्थ शत्रु है इनमें कोई अच्छा सदा व्यक्ति नहीं है जिस विद्यार्थ में सारे भयंकर शत्रु है इनसे आप प्यार करोगे तो सारे सरदार बिच्छू की तरह बन जाएंगे कोई क्षेत्र कोई औसत छोड़ना नहीं है दोषों को ऊपर से नहीं सुनते श्रद्धा से कम सुनते हैं रुचि से कम सुनते हैं फिर उनका मनन कम होता है तो कम होने के कारण से यह आपकी बुद्धि इतनी शीघ्र दूर नहीं होती सभी बात ध्यान में रखी जाए लिखी जाए उनका प्रयोग किया जाए तो आप इतने शीघ्र बच जाएंगे इनसे बहुत ये भूल आपसे होती है इतनी बातें सिखाई जाती है इतनी बातें बताई जाती हैं क्या ये बताओ आप मुझे मुक्ति प्राप्त करने में कोई उपाय न बताया जाता हो ऐसी बात देखते हो आप बताओ नहीं ऐसा उपाय कोई है गया हो जो मुक्ति के लिए न बताया गया हो कोई है ऐसा मुक्ति में जो पाधक हो रोढ़ा हो वह ना बताया गया हो ऐसा है कोई है हे हे हे तू हान हान प्रापणीय वस्तु है न बताई गई हो ऐसा कोई है जो अत्यंत आवश्यक वस्तु प्रापणीय थी चरम लक्ष्य के विषय में बताया गया हो अथवा उसके उपाय जो हैं वो ने बताए गए हो ठीक है छोड़ने योग्य वस्तु ने बताई गई हो कोई यानी रह गई हो कोई चीज दूध जिनाी जना बो बाह वर्ष का इ कटोरि आगा अटोरि दूध पीते दू दूनि का सोचना चे ईर्षा भेद दुखी होना सारे दोष भी नहीं सो पाता अस्ति घी खाते हैं सकता, काते आनन्दवा इ कु मु न मिल इ से कुया राज पदा मुझे घी मिल जाने की इच्छा होगी तो राग होगा वैराग्य को धराशा ही करेगा इसीलिए मेरी ये इच्छा नहीं होती थी कि मुझे घी मिल जाए मुझे दूध मिल जाए एक बार ये सूचना मिली आपको एक पाव दूध मिला करेगा वही एकदम शंका होगी कभी राग न हो जाए कभी डर उत्पन्न होता है कि ये वैराग्य को दराशा ही नहीं कर दे कभी पहले वाले संस्कार जगेंगे और ये विवेक वैराग्य को धक्का मारेंगे तो डर लगता है उससे आपको ये ये हैं, अच्छे हैं, हैं और आपको लगता है कि अच्छा बहु मुझे हैर मिल जाए के इच्छा हो होता है ये ये होता है ये अच्छा मुझे मिलना चे महोदय का उचित् उपरितकारो बताक्षिणकारो बतापात्री नया भास मातरम् मलिन्द्रणल मलिन्द्रणी दिखा अपात्रोपदेश दे परिणाम ये, ये तु ने मे उपदेश कोलो नया भाष मातरम् मलिन्द्रणल ऐे जी जी और अगला सत्र क्या कहता है कर्जस्य थी पंकज में जैसे टेडा मेडा धान या टेढ़ा बाजरा पैदा होता मुश्किल से पैदा हो भी जाए तो टेढ़ा सुन ले तो जी डा थोड़ा सा उल्टा थोड़ा सा जी फेस करेगा ऐसा ऐसा भी नहीं कर देना और यहां तक हाँ उतनी तुम्हें पसंद आया ये भाई भूमि का धन धन्य धनसम्पत्ति देवे अयोग्य अपात्रो इ सनसम्पत्ति भूमि अनुको दे तु अपात्र ती एक्रह्म विद्यानि दे च या पड्रिया आगा समधान्योग्यमाया अब आप वैसे तो निकल दोगे नहीं आप विद्या दे रहे होता है कि कुछ तो योग्य है बिल्कुल अयोग्य तो नहीं तो यहाँ अच्छा अच्छा इसकी तो संभावना नहीं है कि बिल्कुल स्पर्न हो जाएगी ये आपकी वो नहीं, नहीं मैं सारे नहीं जैसे ही एक आध होता जो बिल्कुल बिल्कुल ही, ही। एकाध ऐसा होता है वो बिल्कुल उसका ही सोचता रहेगा तीन वर्ष तक तीन वर्ष के पीछे सारी प्रक्रिया दिखाता है सिर्फ कही है बेरोजगारी पढ़े अच्छी तरह से निंदा का रूप नहीं और पांच प्रश्न पड़ गए छह भी पड़ गए और ऐसी भयंकर अवस्था थी उनकी चंचल अवस्था एक सप्ताह में बिगड़ा गया, गया था दिमाग और फिर करती थी फिर जब योग्यता आ गई और ये हुआ वो हुआ लोगों ने कहा कि तू तो महान बन गया कि इनके आदि क्यों रहता है तो बेकार है तो पागल है ये है वो है गोटा करी घोसल पत्र कर तो उसने झट दिया आप कहूंगी है योग के नाम से योगों को बरगलाते हैं ये मैं उसी का नाम दे रहा हूं जो ये फिल्म जारी ये इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया अभिव्यक्ति वहीं बैठे थे जाने चाहिए लेकिन ये क्या हुआ इतना पागलपन कितना श्रद्धालु था जो मेरा सब कुछ ले पत्र लिखते रहते मेरा ये सब कुछ आप को, मेरा ये शब्द चार हो मेरा ये शब्द वो ये बात कहता वाता संदेश जी को पता जाएगा चे यम्परा ये रीति <laughs> ये पद्धति ऋषि की है जो हम सीखने सिखा का प्रयास ये नहीं है, कोई नवीन पद्धति ये वेदों ग्रन्थो लाखो ऋषियो चली जो, जो स्वीकार की, हम उसको जितना समझते हैं, और जना जीवन न्याने का प्रयास का हा आपने कोपाठे हैं ये किमाग मे ने या कई लो बड़े बोलने वाले हैं जी। तो गुर्णु की लोग बे झू बोलने वे के आर्यवकाश में नू गु प्रीत चलायि जा रही है। प्रचार के दुरुडु गुरुडुम क्या है ब्रह्मचार्यतादेशे रो बिल्पु जो के वी को ये गुरुडम ये गुरुकुरुडम ऋषिका अनुशासनो गुरुडम जाके ऐसा गुरुडम किमाग आसक्ति ये वा गुरुडम ये निराकरण सारी <laughs> <बुल्डुम है> <laughs> विवरणे किंने विवरणं कोने के, के बा भ्रान्ति सारे विद्वान् कण्डन कते सारे विद्वा निन्दाय दिमाग बनाते वो ये न जानते कि विवरण सारे उपस्थिति कि विद्वान् क निश्य ह विद्वान् बुरा सिद्धना उद्देश्य विद्वान् कथ जोडकी गी ने ज भी उनका भी दिया जाता है। देखो इतने विवरण इद्वान् इद्वान् संज्ञा कीचोड अभि विद्वां निन्दा वी निन्दा क्याोक न लग ज विवरण आगा शब्दो प जोर मत दो आचरण जोर दो ब्रह्म जाने गो जि अङ्ग उपा पढने कण्डन कर्ते व हम उपांग मत पढ़ो ये कहेगा उपयोग में एक वाक्य आया हो लगभग क्या है कि व्यक्ति शब्द के पीछे न दौड़ पा रहे ये मूर्खता की बात है हाँ तो संवधान अनु शब्द न भागे शब्द के पीछे क्यों वो ज्ञान फिर वो ज्ञान फिर वो पढ़ो फिर वो पढ़ो ऐसा नहीं कर जाए ये ये पढ़ो, पढ़ो तो एक का जानना मुख्य है कि पढ़ लिया, मत न पढो पढो जान पठिया पठियामे इा क्रिम छोडि उपाधिता मूर्खता न काय न करे सवद सवधान शब्दो पी को दोडतार जीवनबल प्रख्य शब्दो जान साने का काम कर लेते होता हसना सभी कर लेते हो उसको प्रतिबंध नहीं लगाया आज तक है जी अच्छा आरिय भाषा बोलने का कौन सा समय आपका पाठ वाला और कितना कितना है सात बजे से आठ बजे तक एक घंटा और सुबह भी सात बजे से आठ बजे तक पार्ट एक्जिट होता है अच्छा इसको छोड़ के और जो उसमें आर्य भाषा का प्रयोग करता जिसको क्या करने मिलता दूध दोनों बंद होते हैं एक दोनों में जो एक है? बंद हो जाता आप सत्य बोल देते हो जैसे अब आता है कि भाई जिस दिन आर्य भाषा बोली हो जिस कहीं कि आज आज मैंने स्वतः बताते हुए मैं आर्य भाषा बोली थी आज मैं दूध बंद हूं ऐसी सूचना देते हैं या नहीं दे? देते आत्मनिरीक्षण निच्छु। होता है अगर आप से कोई ट्रोटी हो और आपको मैं और दूसरे ज्ञानी चरजी विद्योगी दंड दे दे रहे हैं। तो आपको बुरा लगता है अच्छा लगता है विश्व जी बोलें आपको तो बुरा दिखे। दिखे। आपको कैसा लगता है हाँ जी श्रीनिवास जी हाँ जी लगता है वो बीस में रहता है हाँ समझे जी अस्मा अ विचारधाराएं ये गवेशा ये अनुसंधान मनुष्य जीवन के समझने का है समझाने का है आत्मा परमात्मा शरीर इंद्रिया मन श्रेष्ठि को समझने समझाने का है और ये सारा समझने समझाने का कार्यक्रम आज का चलता रहे वर्षों तक लंबे काल तक तो निश्चित बात है जैसा ऋषियों ने महापुरुषों का स्वरूप बताया है तत्व देता, योगी ईश्वर साक्षात्कार करने वाले आप ऐसे बन सकते हैं अभी भी ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जीवन इस प्रकार का नहीं बन पाएगा ये निश्चित जानना चाहिए अब ग्राम